मुझे बहुत पसंद है ये द्वितीय स्कंद की कथा शुभदेव जी ने भैया गीता के दूसरे अध्याय में आरंभ में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है वो बहत, बहुत महत्वपूर्ण है आई लव दूसरा अध्याय गीता का एंड आई लव सेकंड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम द सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता एंड द सेकंड कैंटो ऑफ श्रीमद भागवत प्राय हम सबको दशमसक अच्छा लगता है कन्हैया कि वही बालीलाफकोर्स उसका आनंद जरूर लें लेकिन जो भागवत है उसकी जहां गहराई है उसको समझें। तो तामस अहंकार से पांच महाभूत और पांच तन्मात्राएं हुई राजस अहंकार से दशेंद्रियां शब्द, स्पर्श रूप रस, गंध के ज्ञान के लिए पहले पांच ज्ञानेन्द्रियां हुई राजस अहंकार से शब्द ज्ञान के लिए कान स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा रूप ज्ञान के लिए चक्षु रस के लिए ज्ञान के लिए रसना गंध ज्ञान के लिए नासिका कि पांच ज्ञानेन्द्रियां जब ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ तो इच्छा जागृत होती है ध्यान देना इच्छा के मूल में भी कहीं ना कहीं ज्ञान है कुछ पकड़ने की और कुछ छोड़ने की कुछ पाने की कुछ त्यागने की जो इच्छा है उसके मूल में कहीं ना कहीं ज्ञान है पैसे की ताकत कितनी इसका जिसको ज्ञान हो गया तो पाने की इच्छा हुई संसार की नश्वरता का जिसको ज्ञान हो गया त्यागने की इच्छा हुई तुलसीदास जी कहते हैं त्याग या संग्रह बिना जाने नहीं होता है। इच्छा के मूल में ज्ञान है और इच्छा की पूर्ति क्रिया से होती है क्रिया के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए इसलिए अब राजस अहंकार से पांच कर्मेंद्रिया हुई हाथ पग मुख मूत्र द्वार मलद्वार ये पांच हैं। ये दस इंद्रिया राजस अहंकार का परिवार है फिर रह गया सात्विक अहंकार सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देव प्रकट हुए प्रत्येक इंद्रिय के देव हैं शब्द का ज्ञान कान से होता है उसके दिशा देवता है स्पर्श का ज्ञान त्वचा से उसके देव है वायु रूप का ज्ञान चक्षु से उसके देव हैं सूर्य रस का ज्ञान रसना से जिहवा से उसके देव हैं वरुण गंध का ज्ञान नासिका से उसके देव हैं अश्विनी कुमार अब कर्मेंद्रियों के देवताओं को पहचानो हाथ के देव हैं इंद्र पग के देव हैं विष्णु मुख के देव हैं अग्नि मूत्र द्वार के देव हैं प्रजाप्रति और मल द्वार के देव यम मृत्यु उन उन इंद्रियों में वो जो दैवी शक्ति है वो देव है आंखों में देखने की जो शक्ति है वो दैवी है एक समय आता है वो रोशनी चली जाती है डॉक्टर भी कह देते हैं अब इनके साइट आने की संभावना नहीं है कान में जो सुनने की शक्ति है वो दैवी शक्ति है। कभी वो शक्ति चली जाती है इंद्रिय रह गई देव चले गए कहते अब नहीं सुनाई देता कान के देव गए या तो कमजोर हो गए बहुत ऊंचा सुनते पांच महाभूत पांच तन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय कितने हो गए 20 उनके ऊपर अंतकरण चतुष्टय चार का समूह अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के देव चंद्रमा बुद्धि के देव ब्रह्मा चित्त के देव नारायण अहंकार के देव शिव ये अंतकरण करण उपकरण इंस्ट्रूमेंट अंतह अंदर वाले वो जो पहले बताया ना वो हार्डवेयर है और यह अंतकरण जो है ना वो सॉफ्टवेयर है चौबीस तत्व से शरीर बना कंप्यूटर तैयार हुआ लेकिन वह शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहा बहुत समय तक फिर प्राण नाम के पच्चीसवे तत्व ने अंदर प्रवेश किया तो उसकी संज्ञा हो गई प्राणी प्राण अब चेतना आई कंप्यूटर तो ले आए लेकिन फिर पावर भी तो चाहिए ना लगाया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया प्राण नाम का 25 स्वातत्व अंदर आया तब विराट पुरुष उठा उसने अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं देखा तो उसने अपने से ही जल बनाया और जल में ही वह रह गया इसलिए नारायण कहलाया नार का अर्थ होता है जल अयन मतलब निवास जल में ही जिसका निवास है वह नारायण देखो माँ के गर्भ में पिता के शुक्र और माता के रज के संयोग से जो एक भ्रूण तैयार होता है एक गर्भ तैयार होता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें विकास होता है एक सप्ताह का गर्भ कैसा होता है दूसरे सप्ताह में कैसा होता है? आजकल तो विज्ञान टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे साधन उपलब्ध हैं हम जान सकते हैं देख सकते हैं उसका चित्र भी देख सकते हैं कैसा होता है चार हफ्ते का गर्भ कैसा होता है आठ हफ्ते के बाद वो कैसा होता है और धीरे धीरे धीरे चौबीसों तत्व इकट्ठे होते हैं और इंद्रियां प्रकट होती रहती हैं और उसके रहने के लिए उसी ने पानी तैयार किया पानी में ही तैरता है गर्भ जल होता है ना तो नार आपहा यानी जल उसी में जिसका निवास है वो नारायण देखो हम भगवान के ही अंश हैं इसलिए यहां भी इस इस माध्यम से सुना रहा हूं समझा रहा हूं कि यहां भी ऐसा ही होता है मां के घर पर अच्छा नार शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं नार मतलब जगत नारम नरावच्छिन्न चैतन्येन कृतम नारम जगत तदेव अयनम यारायण नरावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा जो निर्मित है वही नार कहलाता है मतलब जगत किसने बनाया ये भगवान ने ही बनाया मेड इन अमेरिका मेड इन यूएसए मेड इन इंडिया मेड इन फ्रांस मेड इन चाइना लेकिन चाइना इज मेड बाय USA is made by। ये ये संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र किसने बनाया और पृथ्वी तो एक ग्रह है ऐसे तो कई ग्रह हैं कितने प्लैनेट्स हैं इस सूर्यमाला के और ये सूर्य को किसने बनाया इस सूर्य को ऊर्जा किसने दिया और विज्ञान कहता है कि ये सूर्य जो है उससे तो कई बड़े साइज में कई बड़े तारे आकाशगंगा में है और प्रत्येक तारे एक दूसरे से न जाने कितने प्रकाश वर्ष प्रकाशवर्ष लाइटियर्स दूर हैं तो ये जो अंतर है ये जो फैलाव है ब्रह्मांड का किसने बनाया ये किसी मगनलाल छगनलाल का तो काम नहीं ये किसने बनाया तुमने एक टीवी बनाया और टीवी बनाने के बाद तुमने एक कमरे में टेबल पर लगाया लेकिन वह टेबल और टीवी के लिए एक कमरा वह कमरा एक कोठी में वह कोठी एक प्लॉट में वह प्लॉट लखनऊ में तो टीवी बनाया तो टीवी को रखने के लिए भी तो कोई टेबल की तैयारी करी व्यवस्था करी टेबल को रखने के लिए कमरा कमरा फिर कोठी में कोठी प्लॉट में तो भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया कहा रखा उसको रखने के लिए क्या कौन सा तो इतना सा टीवी, उसके लिए इतना टेबल उसके लिए इतना बड़ा कमरा उन कमरों के लिए इतनी बड़ी कोठी उतनी बड़ी कोठी के लिए इतना बड़ा प्लॉट तो इतना बड़ा ब्रह्मांड और उसको रखने के लिए कितना बड़ा स्थान होगा और वो क्या है वो कैसा है वो किसने बनाया सोचो सोचो सोचो इसको चावी लगाओ टाइट करो एकदम बैठे मत रहो सोचो ब्राउजिंग शुरू होनी चाहिए कैसे अहंकार मिटे किसी ने पूछा था बस परमात्मा के इस विराट स्वरूप के विषय में सोचो और उसका ध्यान करो तो उसके सामने अपने आप को बड़ा क्षुद्र पाओगे नगण्य पाओगे हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और हमारा इतना पैसा तू कुछ नहीं है इसके सामने देख श्रीमान सेठ संत का उतारा रखा नहीं मेरे घर में ही टिकेंगे फिर महाराज हमारे इतने गाड़ियाँ हैं इतनी फैक्ट्रियाँ हैं इतना ये है इतना वो है ज़ोर ज़ोर से कहने लगे तो फिर उसका बच्चा पढ़ रहा था कोई किताब कौन कक्षा में पढ़ते हो बेटा कौन क्लास में हो बोले महाराज आठवीं में क्या पढ़ रहे हो बोले ज्योग्राफी, बोले इधर इधर लाओ तो बुक इधर लाओ तो वो किताब ले ली तो उसमें बोले इसमें बा, कोई बा, दुनिया का नक्शा है क्या बोले इसमें नहीं महाराज लेकिन मेरे पास वर्ल्ड मैप है बोले ले आओ बेटा ले आया वो वर्ल्ड मैप दुनिया का नक्शा अच्छा फैलाया टेबल पे अच्छा बेटा बताओ ये इसमें ये ये ये कौन सा है बोले महाराज ये अमेरिका है ये अमेरिका खंड है ये नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है अच्छा अच्छा और इस तरफ बोले ये, ये यूरोप है बोले ये बोले ये फार इस्ट वाले हैं ये, ये एशिया खंड है ये इंडिया है इसमें उस तरफ ऑस्ट्रेलिया हो गया अच्छा अच्छा तो इसमें अपना इंडिया कहाँ है बोले महाराज ये जो ऐसा दिखता है ना ये ये इंडिया है अच्छा बेटा तो इंडिया में ये गुजरात कहाँ है बोले महाराज ये ये जो थोड़ा सा यू कटोरे जैसा दिख रहा है ये ये ये गुजरात स्टेट है अच्छा इस गुजरात में अहमदाबाद कहाँ है बोले ये छोटी सी देखिए यहाँ बिंदी है और यहाँ लिखा है अहमदाबाद ये बिंदी जो है वो अहमदाबाद बोले बेटा इसमें तेरे बाप की फैक्ट्री कहां है ये कोठी कहां है बोले देवता इस नक्शे में नहीं है तेरी कोठी और तेरा बंगला तेरी फैक्ट्री तो ऊपर ब्रह्मांड में उसकी क्या कीमत है इतना फैला हुआ है ये वर्ल्ड मैप तब भी नहीं है वो तो कितना फैला हुआ ब्रह्मांड और उसमें हमारा क्या उस तो विराट को देखो उस विराट के स्वरूप का विचार करो अपने आप को बड़ा क्षुद्र पाओगे अभिमान न करोगे जो है उसको प्रभु का प्रसाद मानोगे बड़ा अनुग्रहित हूं ठाकुर ने बहुत कुछ दिया है और प्रसाद है तो उसका दुरुपयोग न करोगे वरना यह प्रसाद का अनादर है व्यसन व्यभिचार और व्यर्थ के मौत शोक में न उड़ाओगे और प्रसाद है तो अकेले न खाओगे बांट कर खाओगे सदुपयोग करोगे और सच इतने विचार मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा कि प्रभु ने बहुत दिया है मुझे बांटने के लिए यह कहो पितरों से आशीर्वाद मांगे जाते हैं क्या अद्भुत कर्मकांड है हमारे ब्राह्मण पंडित लोग जो कराते हैं बहुदेय चन अस्तु अन्नम च बहु भवेत हमारे बहुत अन्न पैदा हो बहुदेयम चन अस्तु हां धन को क्या कहते हैं बहुदेयम वाव क्या शब्द है बहुदेयम बहुदेचन अस्तु हमारे पास धन बहुत हो ये, तो ये नहीं देने के लिए बहुत हो हमारे पास देने के लिए बहुत हो अरे भैया देने के लिए तो तेरे पास बहुत है लेकिन कोई लेने वाला ना हो तो इसलिए फिर आगे कहते हैं याचितार्चन संतु संतु याचितार बहुत यंचन अस्तु संतु बहुदेयम अन्नम च बहु भवे के आशीर्वाद मांगे जाते हैं और पितरों के प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं बहुत अच्छा क्या कर्मकांड है लेकिन कर्मकांड के भाव को समझो उस विधि के विज्ञान को समझो तो कर्मकांड बड़ा प्यारा मुझे यह पूजा पूजा की विधि पंचोपचार पूजा षोरशोपचार पूजा यज्ञ यज्ञ की विधि बहुत अच्छी लगती है उसके विज्ञान को उसके भाव को समझो हमारा धर्म बड़ा अद्भुत है ज्ञानी ऋषियों ने जो कुछ कहा है जो विधान बताया है बड़ा अद्भुत अच्छा तो जगत नारायण जगत नार उसी में जो बस गया वो नारायण तो परमात्मा इस जगत से जुदा नहीं है उसने बनाया और उसी में बस गया और उसने बनाया कमौन एक बात और है वही बना वही ये बना उसी ने बनाया वही ये बना और इसमें बस गया इसलिए जगत को और जगदीश को हम जुदा नहीं मानते नेकलेस से सोने से नेकलेस बना तो सोना और नेकलेस जुदा नहीं है जगदीश से जगत बना तो जगदीश और जगत जुदा नहीं है सुवर्ण के ही एक आकार विशेष को नेकलेस कहते हैं बस उसी प्रकार उस अव्यक्त चेतना परमात्मा के ही इस आकार विशेष को जगत कहते हो राम मैं सब जगजान सर्वम खलु इदम ब्रह्मा इस प्रकार का अध्यात्म विज्ञान जिसकी समझ में आ गया वह शांत हो जाएगा निर्वैर हो जाएगा भाव से भर जाएगा आतंकवादी बनने की तो बात ही नहीं इसलिए आतंकवाद का जवाब यदि कुछ है तो अध्यात्मवाद है आतंकवाद को शस्त्रों से दबाया तो जा सकता है मिटाया नहीं जा सकता आतंकवाद को मिटाने का एक ही उपाय अध्यात्मवाद है शस्त्र की अपनी भूमिका है शास्त्र की अपनी भूमिका है उस विराट के नाभि से कमल हुआ अब फिर से फिर से आओ मां के गर्भ में बच्चा नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है मां के साथ फिर वो नाल छेदन करना पड़ता है नाभि से कमल हुआ कमल में ब्रह्मा हुए ब्रह्मा जी ने देखा चारों दिशा में मैं कमल में लेकिन कमल किससे कमल किस आधार पर चारों दिशा में देखा तो चार मुह वाले ब्रह्मा हो गए चारों मुख में चार वेद पहले ब्रह्मा के पांच मुख थे फिर एक मुख निंदा कर रहा था तो शंकर जी ने उस मुंह को काट दिया ये सब कथाएं वो सब पुराणों में कई प्रकार की कथाएं होती है साहब और फिर ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए शंकर जी भाग्य आदि आदि इत्यादि बहुत सारी कथा तो अपने चार मुख की बात करो चलो चार रह गए तो चारों मुख में वेद हैं चार वेद तो चारों वेदों से विचार किया ब्रह्मा जी ने कि मैं कौन हूं मैं क्यों हूं मैं इस कमल में हूं लेकिन कमल किसके आधार पर टिका हुआ है कमल का यह फूल है तो इसका मूल कहां है क्योंकि बिना मूल के फूल नहीं हो सकता जहां भी फूल है तो वहां मूल अवश्य है तो इसका मूल जड़ कहां है इसका उद्गम स्थान कहां ब्रह्मा है बुद्धि के देव तो बुद्धि में दिमाग में ये विचार उठते हैं ये जानने की इच्छा जिज्ञासा मैं कौन हूं मैं किसका हूं मैं कहां से हूं मैं यहां क्यों हूं इस सृष्टि क्या है जगत का स्वरूप क्या है ये जगत कैसे हुआ ये सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं। जानने के लिए ब्रह्मा जी कमल की नली में नीचे उतरे लिखा है भागवत में नली पोली होती है ना उसमें नीचे उतरे इसका क्या मतलब है यह मनन प्रक्रिया है कमल मन का भी रूप है मन का प्रतीक और उसमें नीचे उतरना मनन करना थिंक सोचो सोचो मनन करो कहते हैं चलते चले गए चलते चले गए सौ साल तक चले ब्रह्मा अपनी आयु पूरी होने को आई लेकिन फिर भी कमल का और छोर पता नहीं लगा थककर फिर से आ गए कमल में अब जब कमल में बैठे ब्रह्मा जी तो आकाश में आकाशवाणी हुई तप तप शब्द सुनाए पड़ा तप तप ता और पा शब्द सुनाई पड़ा बोलने वाला दिखाई नहीं दिया तो जो सुनाई पड़ा उसमें श्रद्धा करी कि चलो जो कहा गया है वही किया जाए वेद के भी शब्द अपौरुषेय हैं वेद जो कहते हैं किया जाए वेद अपौरुषेय है किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए ये मंत्र ऋषय मंत्र द्रष्टार ऋषि मंत्र द्रष्टा है श्रुतियां उतरी हैं वेद हमारे अपौरुषेय हैं किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए ये भगवान की वाणी तो जो सुना है तदनुसार किया जाए ब्रह्मा जी ने पूर्वक तप तप शब्द सुना था तो आचरण किया जो सुना उसका आचरण समझते हो जो सुनते हो श्रद्धा पूर्वक उसका आचरण करो तो कभी पहुंचोगे तो कभी जवाब मिलेगा तो कभी समाधान मिलेगा तो कभी अनुभूति तक पहुंचोगे ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा अनुसंधान किया और तब ब्रह्मा जी को भगवान का अनुभव हुआ भगवान का दर्शन किया कैसा स्वरूप था शांताकार भुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवरणम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम वंदे विष्णु भवलोकनाथम सर्वलोकनाथम सर्वलो शेषाई नारायण उनकी नाभि से कमल हुआ है कमल में ब्रह्मा ने स्वयं को देखा पता चला मैं भगवान से मैं भगवान का मैं भगवद रूप हां तेनत्वम असी तस्यत्वम असी तत्वसी ये सीढ़िया हैं, तत्वमसी तक पहुंचने की कि तू वही है तू तो परमात्मा से जुदा नहीं है जीवो ब्रह्म बना प रहा लेकिन उसकी सीढ़ियां होती है सीधा ही तत्व तक नहीं पहुंचाते सदगुरु पहले कहते हैं तेनत्व असी तू उनसे है फिर तस्यत्व असी तू उनसे है इसलिए उनका और तेरा नाता है तू उसका है तस्यत्व असी इसलिए तुझे क्या कहना है कृष्ण तवासमी हे नाथ दासो हम तबास में तो मेरा है इससे भी ज्यादा अच्छा है कहो मैं तेरा कृष्ण तबास में नाथ तवा क्योंकि तस्यत्व असीम और एक समय ऐसा आएगा सदगुरु कहेंगे तत्व असीम तू वही है उनमें और तुझ में कोई भेद और जब यह अनुभव हो जाएगा तो कहेगा अहम् ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम भगवान की स्तुति करी भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से आपने जो हमने कहा उसमें विश्वास किया श्रद्धापूर्वक आपने तप किया अनुसंधान किया तो आपने हमको जान लिया हमको देख लिया तत्व को देख लिया जिसने वह तत्व द्रष्टा है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे जो तत्वदर्शी हो जो वेदों के ज्ञाता हो शास्त्र के ज्ञाता हो ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो तुम उनके पास जाओ अर्जुन उनको प्रणाम करो उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानि नत्वदर्शिना जिन्होंने उस तत्व को देख लिया मतलब जान लिया मतलब समझ लिया मतलब अनुभव कर लिया तुम उसके पास जाओ वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे उनके पास जाओ उनको प्रणाम करो तदविद्धि प्रणिपातेन फिर प्रश्न करो जिज्ञासा से परिप्रश्न और फिर सेवा करो उनकी सेवया और उनकी सेवा क्या है उनके बताए मार्ग पर चलना गुरु की सेवा क्या गुरु के आदेश का पालन करना यही गुरु की सेवा अज्ञा समन सुब सेवा गुरु की सेवा मतलब यह नहीं कि गुरु जी चलो आपके कपड़े हम धो देते हैं गुरु जी आपके लिए रसोई हम पकाते हैं गुरु जी आपके झूठे बर्तन हम साफ कर लेते हैं